kastu ri tela kam la lat patale bakyasthale kaustu bham ग्रे भरमौक्तिकले करे सर्वांगे हरि चंदनं सुलित कंठे च मुक्ताबली गोपस्त्री परिवे तो विजयते गोपाल चूड़ा मणि तिमिरांधस्य ध्यानशलाकया चुन्म तस्मी श्रीगुरबे नम nama kamal na bhaya nama kamal ma कमल कमलपद नमस्ते कमल यो ब्रह्मण विदधाति पूर्व जो वै वेद प्रणोती तस्म तत्मु प्रकाशम मुुर्णमह प्रपद्य सद्गुरचरण शरण साधक समुदाय नियमानुसार थोड़ी देर नाम संकर्तन कर लीजिए पश्चात गुरु तत्व पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा भजोगी भर भान गुला की अब आप लोग सावधान हो जाएं गुरु तत्व पर प्रकाश डालने का पूर्ण अधिकार उवास्त तभी गुरु को ही होता है मैं तो अनधिकार चेष्टा कर रहा हूं किंतु शास्त्रों वेदों के आधार पर मैं जो कुछ कहूंगा उसमें जो जो ठीक लगे उसे आप लोग स्वीकार कर लेंगे शेष को मुझे वापस कर देंगे वेद्यास ने कहा है नास्तिक गुरु परम नारद पुराण गुरु तत्व के समान उससे परे कोई तत्व नहीं होता तत्व गुरु समम नास्ती फिर कहा वेद व्यास ने ब्रह्म वैवर्थ पुराण में गुरु तत्व के समान कोई और इंपॉर्टेंट तत्व नहीं होता यह सुनकर यह पढ़कर मनीषियों का मस्तिष्क परेशान होता है ऐसा क्यों लिखा वेद तो ऐसा नहीं कहता और वेद ही अंतिम अथॉरिटी है शास्त्रों की भी पुराणों की भी अनान्य धर्म ग्रंथों की भी भूतम्, भूतम भव्यम प्रसिद्ध्यति। सब कुछ वेद से ही सिद्ध होता है अगर वेद विरुद्ध कोई बात है तो भगवान भी कहे तो हम मानने को तैयार नहीं है अभी कुछ दिन पहले भगवान का अवतार हुआ था बुद्ध अवतार उन्होंने वेद विरुद्ध कहा तो हम बुद्ध को नमस्कार करते हैं किंतु बुद्ध के सिद्धांत का बहिष्कार करते हैं हम गीता आदि को इसलिए नहीं मानते कि वो श्री कृष्ण की वाणी है इसलिए मानते हैं कि वो वेद सम्मत है सर्वोपनिषदो गोपाल नंदना सब उपनिषद रूपी गायों को दुह करके सार रूप में श्री कृष्ण ने गीता का प्रवचन दिया था अर्जुन को इसलिए मानते हैं पर तत्व क्या है इस विषय में वेद कहता है श्वेता तीसरे अध्याय का नौवा मंत्र यस्मत परम ना परमस्तिक यस्मा नाणी न ज्ञास्त जिससे परे कोई तत्व नहीं होता वो ब्रह्म है परमात्मा है भगवान है गुरु नहीं तमीश्वरा परम महेश्वर तम देवता परमत पती नाम देव भुवनेश मीढ़ श्वेता चतरो परिषद अध्याय का सातवा मंत्र जो सब ईश्वरों का ईश्वर है अंतिम जो सब देवताओं का उपास देव है अंतिम सब पतियों का स्वामियों का जो अंतिम स्वामी है वो ब्रह्म है श्री कृष्ण है उनसे परे कोई तत्व नहीं है परादपि तस्मान नास् पराय पर महाभारत भी कहता है कृष्ण मे महात्मा ही महात्माखिला दस चौदह पचपन भागवत भी कहती है द्रव्यम कर्मच कालश्च स्वभाव जीव एव वासुदेवात् ब्रह्म न चाथोस्ति तत्व भागवत कह रही है दो पांच चौदाहम वस्तुना भावा स्थित तस्यापि भगवान कृष्ण वस्तु्यता दस चौदह पच सत्तावन भागवत ये सब शास्त्र कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से परे कोई तत्व नहीं होता कारणम करणाधीपाधीपा श्वेता शत्रोपनिषद छठवें अध्याय का नौवां मंत्र उस सब का अधिकारण है अरे इतना स्पष्ट कह रहा है वेद न तत् सम्यधिक दृश्य थे श्वेता छठवें अध्याय का आठवां मंत्र उसके समान भी कोई नहीं है उससे परे कौन होगा न तत्मोस्त व्यधिका कुतोन्य गीता कहती है ग्यारहवें अध्याय का तैतीसवातालीसवा श्लोक उसके समान भी कोई नहीं है उससे अधिक कौन होगा स्वयं कुसाम्यातिशय अत्यधीशाह तीन दो इक्कीस भागवत उसके समान भी कोई नहीं है उससे बड़ा कौन होगा <coughs> निरस्त साम्यातिशय ना धसा दो चार चौदह भागवत उसके समान भी कोई नहीं हो सकता बड़ा कौन होगा फिर कैसे कहा वेद अव्यास ने और वेद के ज्ञाता है वेद अभ्यास उनका नाम ही पड़ गया इसीलिए वेद व्यास वेद को चार भागों में बांटने वाले व्यदात यज्ञ संत्य वेद में कम चतुर्विधम भागवत एक तीन चालीस वेद व्यास ने वेद के चार भाग किए यज्ञाधिक के लिए तो ये गुरु तत्व कहां से टपक पड़ा वेद तो कहता है भोक्ता भोग्यम प्रेरिता रंच मर्व प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म त्रिविधं ब्रह्ममेतत् तीन तत्व है अनाद्यन शाश्वत सनातन ब्रह्म जीव माया चौथा कोई तत्व ना था ना है न होगा गुरु ओ, कोई हो कोई होद ठीक कह रहा है शास्त्र ठीक कह रहे हैं पुराण भी ठीक कह रहे हैं लेकिन वेद व्यास भी ठीक कह रहे हैं क्यों कैसे वेद व्यास का अभिप्राय यह है कि गुरु तत्व से अधिक इंपॉर्टेंट कोई तत्व नहीं है इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्यों हम लोगों के काम का जो सवाल है स्वार्थ का जो प्रश्न है वो गुरु से ही हल होगा ना भगवान से होगा ना माया से होगा अरे भगवान तो, तो पहले हमको मिलेंगे नहीं तो वो हमको बतावे आके मैं कौन हूं तुम कौन हो माया क्या है हम कैसे मिलेंगे तुमको ये सबसे पहले तत्व ज्ञान कंपल्सरी है ये कैसे होगा कैसे होगा हम शास्त्र वेद को पढ़ के कर लेंगे इम्पॉसिबल यद्यपि वेद के ज्ञान के बिना तत्व ज्ञान नहीं हो सकता इंपॉसिबल ना बेद बिन मनुते तम बृहतम साठ्यायनी उपनिषद का चौथा मंत्र जो वेद नहीं जानता वो ब्रह्म को नहीं जान सकता लेकिन वेद को कोई नहीं जान सकता बाप क्या बढ़िया मजाक है एक तरफ आप कहते हैं जो वेद को नहीं जानता वो ब्रह्म को नहीं जान सकता और फिर आप कहते हैं वेद को कोई नहीं जान सकता उसको तो केवल भगवान जानते हैं और कोई जानते ही नहीं सबसे पहले जब वेद प्रकट हुआ तो ब्रह्मा नहीं जान सका ढ नहीं।, नहीं जान सका भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक तेने ब्रह्म हृदय आदि कब मुहय सूरया भगवान ने अपनी योग माया की शक्ति के द्वारा ब्रह्मा की बुद्धि में बैठ कर वेद का ज्ञान कराया वेदस् के तत्र मुह्यंत सूरय वेद भगवत स्वरूप है जैसे भगवान बुद्धि से परे है ऐसे ही वेद बुद्धि से परे है ग्यारहवें स्कंध के तीसरे अध्याय का तैतालीसवां श्लोक बेद परोक्ष बाद वेद परोक्ष बाद ग्यारह तीन चौवालिस परोक्ष बाधा ऋषय मम प्रियम ग्यारह इक्कीस पैंतीस अनंत पारम गंभीरम दुर्विगा्यम समुद्रवत ग्यारह इक्कीस भागवत अर्थात वेद को कोई नहीं जान सकता अर्जुन से भगवान ने कहा वेदर बहे वेद्या अर्जुन वेद से मैं जाना जाता हूं लेकिन वेदांत कृत वेदेव चाहम वेद को जानने वाला मैं हूं मैं जिसको जना दू वो जान सकता है अपने आप पढ़ के नहीं जान सकता क्योंकि ये परोक्षवाद है परोक्ष बाद क्या होता है परोक्षवाद उसे कहते हैं कि शब्द कुछ हो अर्थ कुछ हो मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल बताऊं आप सब लोग हजार बार सुन चुके हैं स्वर्ग नश्वर है माइक है घोर मूर्ख स्वर्ग के लिए प्रयत्न करता है हमारे प्रचारकों से भी रोज सुनते हैं आप लोग लेकिन अब देखिए वेद क्या कहता है वेद कहता है अनंत स्वर्गे लोके जे ये केनो केनोपनिषद चौथे अध्याय का नौवां मंत्र भगवत प्राप्ति के बाद वो अनंत स्वर्ग लोक में जाता है स्वर्ग के अस्पष्ट शब्द लिखा स्वर्ग और उसका अर्थ है भगवान के लोक में <laughs> देखिए भेद है अस्मालोका दुतक्रम में अमुस्मिन स्वर्ग के सर्वान का मान आप मृत समय तरषद तीन एक चार फिर वेद कह रहा है कि वे ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी भगवत प्राप्त महापुरुष जब शरीर छोड़कर जाते हैं तो स्वर्गलोक में जाते हैं स्वर्गलोक आप लोगों ने हजारों बार सुना है आ ब्रह्म भुवनालो का पुनरावर्तन अर्जुन ब्रह्म लोक तक जाके लौटना पड़ेगा ये माया का अधिकार ब्रह्म लोक तक है लेकिन वेद क्या कहता है ते ब्रह्म लोके सु काले भगवत प्राप्ति के बाद ब्रह्म लोक जाते हैं मुंडकोपनिषद तीन दो छिव्य ब्रह्म पूरे ही सभ्योम आत्मा प्रतिष्ठिता मुंडकोपनिषद दो दो सात भगवत प्राप्ति के बाद ब्रह्म लोक जाते हैं अब आप शब्द का अर्थ करेंगे तो तो सब उल्टा हो जाएगा तो वेद के अर्थ को भगवान ही जानते हैं अथवा वो जिसको जना दे गधे को कुत्ते को बिल्ली को वो भी जान जाए अपनी पावर दे दें। तो वो महापुरुषों को पावर देते हैं तो उन महापुरुषों से हम वेद का अर्थ जानते हैं तो साधना करके भगवत प्राप्ति करते हैं इसलिए गुरु की इंपॉर्टेंस सबसे अधिक है अरे भागवत को ले लो भागवत भी वेद है इतिहास पुराण पंचमो वेद उचित भागवत में कहा गया एक तीन बयालीस एक चार बीस इतिहास पुराण ये पांचवा वेद है अरे वेद में कहा है हम वेद का प्रमाण देते हैं आपके आगे अस्य महत्व भूत ऋग्वेदों सामेदो इतिहास पुराणम मैत्रायणी उपनिषद छठवें अध्याय का बत्तीसवां श्लोक और ये बृहदारण्यकोपनिषद में भी मंत्र है दो चार दस और ये छांदोग्योपनिषद में भी है इतिहास पुराणम पंचम वेदा वेदम् वेदम सात एक दो अब भागवत कोई ले लो कोई कहे हम भागवत तो जान लेंगे वेद नहीं जानते तो कोई बात नहीं इंपॉसिबल भागवत नहीं देख लो सत्रम स्वर्गाय लोकाय शहस्त्र समवासत भागवत के प्रारंभ में ही सौन का दिक परमहंस यज्ञ कर रहे हैं हजार वर्ष वाला बहुत बड़ा भगवत प्राप्ति के लिए भगवान के लोक में जाने के लिए एक एक चार यहां स्वर्ग लिखा है आप लोग जानते हैं पूतरा को भगवान ने अपना लोक दे दिया हाँ जी, लेकिन क्या लिखा है भागवत में या तुदार स्वर्ग मां बाप जननी गतिम दस छ अड़तीस मरने के बाद वो स्वर्ग को गई यहां स्वर्ग का अर्थ गो लोक है तो किसी ग्रंथ को कोई पढ़ के नहीं समझ सकता पागल हो सकता इसीलिए हर ग्रंथ में कहा गया हमको समझने के लिए महापुरुष के पास जाओ उत्तिष्ठत, तो, जाग्रत तो, प्राप्त बरा निबोधत तो, कठोपनिषद एक तीन चौदह आय मनुष्यों उठो जागो लो जागे, अब क्या करें जाग के क्या करें प्राप्त बरान्य बोधत महापुरुष के पास जाओ और उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करो तुम कौन तुम किसके तुम्हारा कौन वो कैसे मिलेगा ये सब समझो ये मानव देह इसीलिए मिला है अपने आप न पढ़ना श्रुति पुराण बहु कहु पाई छूटे न अधिक अधिक अरु अरुझाई और जाओगे वेदांत ये कहता है मीमांसा ये कहता है न्याय ये कहता है वैशेषिक ये कहता है क्या सही है क्या गलत है क्या करूं कैसे समझू स्मृत विभिन्ना को बच प्रमाणम क्षमत मत न पुराण मत एक मत मुन बहु मुन बहुमत बहुपथ पुराणन जहां तहां कोई समझ सकता कलिजुग का व्यक्ति क्या समझेगा इसकी छोटी सी उम्र छोटी सी अकल छोटी सी मेमोरी इनको तो ये हाल हो कि जेब में चश्मा है और ढूंढ रहे ये कलयुग के आइए लोगों का हाल बता रहा हूं मैं हा? जिनको लोग बड़ा काबिल कहते हैं तो कोई नहीं समझ सकता इसीलिए गीता कहती है तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश् न सेवया तीन शर्त महापुरुष के पास जाओ खाली जाओ नहीं प्राणीपात न मन बुद्धि शरणागत कर दो उसके और परिप्रश् न जिज्ञासु भाव से पूछो समझो और सेवाया सेवा भी करो तो उपदेश क्षंत्रे ज्ञानम तब लोग तुमको उपदेश देंगे क्या करना है कैसे करना है वेद कहता है परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया नास्तृत स गुरुमेवागछेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठम बड़े बड़े योगियों ने महर्षियों ने तपस्वियों ने स्वर्ग का सब वैभव देखा ब्रह्मलोक तक का एक्सपीरियंस किया और निर्वेदनाया वैराग्य हो गया ऐसा व्यर्थ है और हम पढ़ के भी कुछ नहीं समझ सकते तब उन्होंने कहा देखो मनुष्यों तद विज्ञानार्थम गुरु एवं अभी गच्छेत गुरु के ही अभी गच्छेत खाली गच्छेत नहीं शरणागत होकर गुरु के पास रहो सेवा करो उससे समझो अपने आप न पढ़ना आचार्यवान पुरुषो ही वेद फिर वेद कहता है छो गोपनिषद छ चौदह दो जो आचार्यवान होता है जो गुरु को सरेंडर कर देता है पूर्णतया वही ब्रह्म को जान सकता है वेद कह रहा है एक गुरु और भगवान और वेद तीनों को ब्रह्म कहा है यथा गुरु तथा यथा गुरुष तथई वेशो और यथई वेशस तथा गुरु योग सुखोपनिषद पांचवे अध्याय का अठावनवा मंत्र जैसे गुरु है वैसे ही भगवान है दोनों एक हैं भेद नहीं जैसे भगवान बुद्धि से परे है ऐसे गुरु भी बुद्धि से परे है जैसे भगवान की बातें अपनी लॉजिक से आप नहीं समझ सकते ऐसे गुरु की बातें भी आप लॉजिक से नहीं समझ सकते गौरांग महाप्रभु ने कहा कृष्ण से ही गुरु है बड़े शायद में लेकिन जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करे उदय तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझे महापुरुष के वाक्य उनकी क्रिया उनकी मुद्रा बड़े बड़े बड़ ज्ञानी नहीं समझ सकते जैसे भगवान बुद्धि से परे है <coughs> फिर कहता है वेद गुरूर ब्रह्मा विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुर्देव सदा शिव न गुरोर अधिक विद्यते त्रिशुलोके सुते योगशिखोपनिषद पांचवे अध्याय का छप्पनवा मंत्र गुरु ब्रह्मा है ब्रह्मा क्या करता है सृष्टि करता है रचना करता है बनाता है ऐसे ही गुरु ज्ञान देता है और गुरु विष्णु और गुरु ही विष्णु है विष्णु क्या करते हैं सृष्टि की रक्षा करते हैं ऐसे ही गुरु आपके ज्ञान की रक्षा करता है बार बार ज्ञान देता है रुका रहे ज्ञान और गुरु देव सदा शिव और गुरु ही शंकर भी है शंकर जी क्या करते हैं सृष्टि का प्रदय कर देते हैं अर्थात आपके अज्ञान को गुरु समाप्त कर देता है फिर नहीं दोबारा तो आ सकता हो फिर वेद करता है गुरु रेव परो धर्मो गुरु रेव परागति साठी उपनिषद छत्तीसवां मंत्र सबसे इंपॉर्टेंट धारण करने वाली वस्तु या तत्व गुरु है जिसने उसको अंतकरण में धारण कर लिया उसका अंतकरण शुद्ध हो जाएगा गुरु रेव हरि साक्षात ब्रह्म विद्योपनिषत्तिवा मंत्र गुरु ही हरि गुरुभक्ति सदा कुत ब्रह्म विद्योपनिषत्सुवा मंत्र परम ब्रह्म गुरु रम् गुरु में मंत्र है और अद्वै में भी ये मंत्र है गुरु ही परम ब्रह्म है गुशब सूशब्दन निरोधक अंधकार निरोधित्वाद गुरुरी षद ने भी ये मंत्र है अद्वैतारकोपनिषद ने भी ये मंत्र है इस प्रकार तमाम वेदों में गुरु के विषय में अंतिम निष्कर्ष ये निकाला है कि भगवान के समान ही गुरु है क्यों इसलिए कि भगवान अपनी शक्ति अपना ज्ञान अपना आनंद उस जीव को दे देते हैं इसलिए वो गुरु भगवान के बराबर हो जाता है तस्में भेदा भेदाभाव गुरु और भगवान में भेद नहीं रहता नारद ने अपने भक्ति दर्शन में इकतालीस में सूत्र में कहा ए, आप तो कह रहे थे भगवान के समान कोई नहीं हो सकता आप कह रहे हैं कि भगवान और गुरु बराबर है ये क्या घपड़ सपड़ है हा घपड़ सपड़ नहीं है थोड़ी बारीकी है इसमें क्या बारीकी है ये आनंद जो भगवान के पास सदा से था वो उन्होंने दे दिया सदा को एक एक अक्षर को नोट करो जो ज्ञान भगवान के पास था सर्वज्ञ थे वो आपको दे दिया सदा को जो जीवन भगवान के पास था नित्य वो भी दे दिया सदा को सब दे दिया एक चीज नहीं दी वो कौन सी चीज है जगत व्यापार भरजम वेदांत चार चार सत्रह संसार बनाना संसार की रक्षा करना जीवों के कर्म नोट करना फल देना इतना विश्व संबंधी कर्म भगवान स्वयं करते हैं ये किसी महापुरुष को नहीं देते ये अंतर हो गया ना हा इसलिए और नंबर दो ये जो जीव भगवान के बराबर हुआ तो ये था नहीं भगवान ने बनाया है अपने बराबर कृपा करके वेद कहता है उस पर्सनैलिटी के समान कोई नहीं क्योंकि पर्सनैलिटी तो भगवान के अलावा दो ही है ना एक जीव एक माया तो जीव माया बद्ध है वो भगवान को जान तक नहीं सकता बराबरी क्या करेगा वो तो अल्पशक्तिमान शक्तिमान अल्प सब अल्प अल्प क्योंकि वो अनुचित है लेकिन भगवान कृपा करके शरणागत को अपने बराबर बना देते हैं तो भगवत कृपा से वो बराबर हुआ उसकी नेचुरलिटी नहीं है भगवान के बराबर आनंद पाने में भी ज्ञान पाने में भी इसलिए वो भी ठीक है जो कहा है भगवान के बराबर कोई नहीं उससे बड़ा कोई नहीं और यह भी ठीक है कि ज्ञानानंद आदि के विषय में भगवान से वो समान बन गया भगवत प्राप्ति के बाद लेकिन सृष्टि का कार्य भगवान स्वयं करते हैं <coughs> देखिए वेद को हम लोग क्यों नहीं समझ सकते थोड़ा समझ लीजिए हम लोग बुद्धि का बड़ा गर्व करते हैं ना तो मैंने तो थोड़ी एग्जाम्पल दी कि इसलिए नहीं समझ सकते कि शब्द कुछ है अर्थ कुछ है लेकिन एक बात और है बड़ी इंपॉर्टेंट कि माया बद्ध जीवों में वो मनुष्य हो कोई हो देवता भी हो तो क्या हुआ सब बराबर है क्योंकि मायाबद्ध है तो उनमें चार दोष होता है ब्रह्म नंबर एक प्रमाद नंबर दो विप्रदीपता नंबर तीन करणा पाटव नंबर चार प्रत्येक माया मायाबद्ध व्यक्ति में पर्सनैलिटी में ये चार दोष होते हैं और भगवत प्राप्ति तक रहेंगे इसलिए कोई निर्दोष नहीं हो सकता जब भगवत प्राप्ति करेगा और माया जाएगी और भगवान आएंगे अंदर साक्षात गबर्न करने तब ये चारों दोष जाएंगे ब्रह्म मैंने क्या थोड़ा समझ लीजिए ब्रह्म कहते हैं बुद्धि का विपरजय उल्टा ज्ञान जैसे हम आत्मा हैं, हा लेकिन अपने को शरीर मानते हैं मानते हैं रियलाइज करते हैं चौबीस घंटे हम शरीर हैं, पुरुष हैं, ब्राह्मण हैं, पंजाबी हैं, बंगाली हैं, ये ब्रह्म है, है कुछ मानते हैं कुछ भ्रम है और प्रमाद दूसरा दोष होता है वो क्या होता है मन की असावधानी हमारा मन बड़ा चंचल है ना महापुरुषों का तो मन कंट्रोल में है और भगवान का मन तो दिव्य है इसलिए उनकी वाणी में कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती तो हमारा मन स्थिर नहीं है बदलता रहता है कभी कुछ, कभी कुछ कुछ भगवान के प्रति भी एक बार तो भगवान बड़े दयालु हैं अरे दयालु क्या है न्यायी है अरे न्यायी क्या है जी उसके सोला बच्चे थे सतरहमा हो गया हमारे एक था मर गया <laughs> गुरु के प्रति भी गुरु जी बहुत बड़े काबिल है और बड़े भगवान के बराबर है पहले क्या है लेकिन हाँ हमसे अच्छे हैं आ, लेकिन ये समझ में नहीं आता ये ये हम लोगों का कच्चा चिट्ठा है हा ये मन ऐसे ही है विजित्र ऋषिक वायु भी मनस्तुरगम दुर्गम दस सत्तासी तैतीस भागवत वेदों ने कहा कि इंद्रियों पर कंट्रोल योगी लोग कर लेते हैं योगी लोग हजारों जन्म में मन पर नहीं कर सकते ऋषभ भगवान भा के अवतार उनके सामने सिद्धियां आई आप लोग कैसे आए कहाँ से आए कौन है हम रिद्धि सिद्धि है पढ़िमा लघमा गरमा यहां कैसे आई आप <laughs> कि सेवा के लिए सेवा ऐसे सेवा करेगी तुम लोग तो 420 हो लोगों को धोखा देते हो जिसके पास गए वो भगवान से दूर हो गया पड़ गया चक्कर में अब तो हम गायब हो जाते हैं क्या बात है भगवान हमें स्वयं हो गए नकुरजात कर हिचित सख्यम मनस है नगवत पांच छ तीन योगिना कृतमय त्रस्त पत्र वो पुंस चली जैसे करेक्टरलेस लड़की औरत इस स्त्री अपने दूसरे जार पुरुष से मिलकर के पति का बध करवा देती है लोग लोग खबारों में पढ़ते हैं ऐसे ही ये सिद्धियां हैं ये भगवान से हटा करके जीव का मन साधक का मन सिद्धि में लगा देते हैं फिर काम क्रोध लोग मोह हमला कर देते हैं उसको माइक बना देते हैं ऋषभ भगवान ने कहा इसीलिए तो भागवत में भगवान ने स्वयं कहा दुर्जया नाम हम मना बड़े बड़े योद्धा संसार में हैं जिनको लोग जीत सकते हैं लेकिन मन को नहीं जीत सकते तो जब भगवत प्राप्ति होगी और माया बिस्तर बांध कर जाएगी तब मनी राम आपके हिसाब से चलेंगे इसलिए मन की असावधानी ये प्रमाद दोष है और विप्रलिप्ता ये और भी खतरनाक है इस दोष के द्वारा मनुष्य अपनी कमजोरी छुपाता है अपने दोष छुपाता है एक वस्तु को और तरह से पेश करता है असलियत को छुपाना पाखंड करना और करना पाटो ये तो साक्षात सिद्धांत ही है कि जब माया मायाबद्ध है तो अल्पज्ञ होगा और जब अल्पज्ञ है तो उसकी बात उसका ज्ञान सब सीमित होगा और सीमित ज्ञान से या माई ज्ञान से दिव्य वस्तु का ज्ञान दिव्य ज्ञान का ज्ञान असंभव है तो ये चार दोष मनुष्यों में होते हैं इसलिए उनकी लिखी हुई बुक पढ़ना नहीं चाहिए आजकल देखो तो जिसको गीता पर भाष्य लिख रहा है गांव गांव में मोहल्ले मोहल्ले में किताब छपवा हूं कैसी किताब है गीता पर मैंने लिखा है गीता पर गीता तो मैंने सुना अर्जुन अकेले को ज्ञान था उसके बाद तो शायद किसी को हुआ हो अपने समझ में नहीं आया कौन है वो अरे हम हम तो गीता का भाष्य लिखे है पूरा अब पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं है उसको डिग्रिया लिखता है अपना वो अरे है तो माया बद एक पॉइंट हाँ है माया बंद तो फिर अल्पज्ञ है ना हाँ तो फिर गीता ज्ञान होने का मतलब भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए उसको अंतम श्लोक के ज्ञान से ही सर्वधर्मान परित्यज्य ना बेकम शरणम ब्रज ये अर्जुन को सुनाया वो शरणापन्न हो गया और ज्ञानी हो गया और माया चली गई उसके बाद जो आप लोग पढ़ते हैं सुनते हैं वही के वही खड़े याद कर लिए तमाम लोगों ने गीता सात सौ लोग तो वही है उसमें क्या खास बात है बच्चे याद कर लेते हैं हो गए गीता ज्ञानी तो ये चार दोष होने के कारण हम किसी ग्रंथ को नहीं समझ सकते रामायण पढ़ते हैं आप लोग हाँ। समझ लेते हैं हाँ तो हिंदी है अच्छा <laughs> अरे रामायण में तो ऐसा लिखा है कि जे श्रद्धा संबल रहित और नहीं संतन को साथ तीन का मानस आगम आती जी नहीं न प्रिय रघुनाथ तीन शर्त है श्रद्धा हो 100% और महापुरुष भी साथ में रहे समझाने वाला और रघुनाथ जी कामि नारी प्यार जिम प्यारे लगे वो रामायण को समझ सकता है आप क्या समझेंगे रामायण एक चौपाई के सौ सौ अर्थ करते हैं आजकल के रामायणी, अर्थ सौ अर्थ दस अर्थ बीस अर्थ तो क्यों जी अगर एक चौपाई के दो अर्थ भी आपने कर दिए तो कौन सही है इसे हमसे क्या मतलब हम तो पब्लिक का मनोरंजन करते हैं ये मनोरंजन करने से कल्याण होगा पब्लिक का हा सब कर मत खग नायक एम पद पंकज नेहा सीधा सा अर्थ है ना सबका यही सिद्धांत है कि भगवान के चरण कमलों में प्यार करो अब वो अर्थ कर रहे हैं सब मत कर औ सब मत कर हाथ और सबक रमत ये सबक बड़ा अच्छा लगता है करी राम पदक पंकज नेहा सब कर मत है ना सबक रमत ऐसा कर दिया और, और करिए राम करिया राम काले वाले राम जो हैं ये अर्थ है कथावाचकों के और पब्लिक जो है हंसती है खुश होती है पंडित जी वाह मजा आ गया आज तो ये मजा आती है जो जैसे नौटंकी वगैरह में होता है ऐसे ही भगवत विषय समझते हैं हमारे संसार में लोग तो ये चार दोष प्रत्येक मायाबद्ध जीव में हैं रहेंगे इसलिए उनकी बुक भी नहीं पढ़ना उनका लेक्चर भी नहीं सुनना अगर पढ़ोगे सुनोगे तो हानि हो जाएगी डाउट पैदा हो जाएगा और फिर डाउट निकालने के लिए घूमोगे भगवत भक्ति में श्रद्धा की कमी हो जाएगी इसलिए श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठम वेद कहता है थोरिटिकल मैन भी हो और प्रैक्टिकल मैन भी हो ऐसा गुरु चाहिए शास्त्र वेद का ज्ञान भी करा सके हम तो अनाज काल से अज्ञानी है शंकालु है हर जगह डाउट शंका जैसे संसार में हम डाउट करते हैं आदमी कैसा है बदमाश है कि अच्छा है क्या है ऐसा कपड़ा पहने हैं ऐसे बैठता है ऐसे देखता है यही करते रहते हैं हम लोग संसार वालों के साथ वही आदत पड़ी है तो हम कैसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे यही तो होता है महापुरुष तो हमको अनंत बार मिल चुके अनंत बार मानव देह मिला गए उनके पास बाबा जी कितने लंबे हैं, चौड़े हैं गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, पतले हैं ऐसा क्यों करते हैं ऐसा कपड़ा क्यों पहनते हैं उधर क्यों देखते हैं ऐसा क्यों होता है अरे उनके अंदर क्या है ये तो देखो वो अपनी अकल नहीं है अपन तो सब बाहर बाहर देखते हैं और बाहर बाहर से निर्णय कर लेते हैं कौन कैसा है देखो वो त्यागी बाबा हा पेड़ के नीचे रहता है ये बाबा है वो भले ही संसार का चिंतन करे वहां बैठ के है वो बाबा सिद्ध है ये ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश बड़े बड़े संपूर्ण पृथ्वी के राजा इनको आप संत महात्मा महापुरुष कहते हैं ये अपने समझ में नहीं आता आप कहते हैं भगवान जिस पर कृपा करते हैं संसार छीन लेते हैं तम भ्रंशया में संपद्यो ये छा दस सत्ताइस जिस पर कृपा करते हैं उसको संसार देते हैं नए नए छीन लेते हैं ये तो अपनी समझ में नहीं आता जी हम तो ये समझते हैं भगवान जिस पर कृपा करते हैं वो अनिल अंबानी बन जाता है और जिस पर कोप करते हैं वो दिवालिया हो जाता है ये उल्टा ज्ञान है हमारा तो कैसे हम भगवान की ओर चल सके हमारा अपना अलग सिद्धांत है भगवान के सिद्धांत को हम मानते ही नहीं तो इसलिए इससे काम नहीं बनेगा वेद कहता है कि श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ संत हो और तुम्हारी शरणागति भी सेंट परसेंट हो दोनों शर्तें ठीक हो आंख भी ठीक हो और जो देखना है वहां प्रकाश भी हो खाली आंख ठीक है अंधेरे में गिर जाओगे और सूरदास के सामने अगर सनलाइट भी है बेकार है दोनों आवश्यक है महापुरुष भी सही हो और हम शरणागत भी हो अरे भगवान भगवान की बात छोड़ो गधे किया कल से समझो आप लोग पढ़ने गए पहले पहल हाँ, का ए अलिफ कोई लैंग्वेज का एक अक्षर पढ़ने लगे तो क्या किया टीचर ने कहा देखो ऐसे लिखो का आ, लिखा इसका नाम है का का बोलो का हाँ फिर लिखो फिर बोलो का किसी लड़के ने पूछा क्यों इसको का कहते हैं वो का की शक्ल ऐसी ही क्यों होती है कोई नहीं बोलता ऐसे सब मानते जाते हैं अरे इंग्लिश में तो देखो क्या मुसीबत है बोलो कुछ लिखो कुछ लेकिन अब करना पड़ेगा भाषा ऐसी है तो अगर भाषा का ज्ञान करना है तो ऐसे ही रटो स्पेलिंग तू तो वहां देखो हम कितने शरणागत होते हैं डॉक्टर के पास जाकर हम कितने शरणागत होते हैं दो बूंद दवा एक चम्मच पानी में है यस वैसे ही करेंगे तो जब एक अक्षर का ज्ञान बिना गुरु के संसार में नहीं होता तो भगवान का ज्ञान जो स्पिरिचुअल है दिव्य है इंद्रिय मन बुद्धि से परे है कैसे हो सकता है इसलिए वेद व्यास ने कहा कि नास्तत्वम गुरु परम गुरु के समान इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कोई तत्व नहीं है मैंने आज वेदों के द्वारा बताया गुरु के विषय में कल पुराणों शास्त्रों के द्वारा बताएंगे गुरु तत्व का क्या अर्थ है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है बोलिए सदगुरु सरकारगी